देव ऋषि नारायद जी आए तो उस समय विधव व्यास जी ने अपने गुरुदेव का पूजन किया उन्हें हासन दिया उस समय देव ऋषि जी जब विधव व्यास जी के मुख को देखते हैं बड़ा उदास है तो क्या कहते हैं देव ऋषि जी पराशर्य महाभागा भवता कचितात्मनम परितुष्यतिशारीम आत्मा मान हे हो देव ऋषि जी कहते हैं कि आपके पिता का नाम है पराशर ऋषि और पराश ऋषि कौन है जो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले ऐसे तो ज्ञानी पिता के बेटा होने पर तुम इतने चिंतामगन क्यों हो तुमने एक वेद को चार जगह पर बांट दिया तुमने महाभारत की रचना करी उपनिषद की रचना कर दी सत्रह पुराणों की रचना कर दी क्या कुछ कमी हो गई है इसलिए तुम्हारा मुख्य है जब इस तरह से कहा तो वेदव्यास जी ने देवृष्णु नारायण जी से कहा कि आपने ठीक कहा आप ब्रह्मा जी के बेटा हो भगवान के परम भक्त हो भगवान के धाम में आपका आना जाना लगा रहता हैगा मेरे दुख का कारण आप ही बता दीजिए तो उस समय श्री सूर्य महाराज जी कहते हैं कि श्री देव ऋषि नारायद जी ने कहा भगवानु दत्प्रियम यशो भागवतम मनम याने वास्तु न तुष्य मन खिलम आपने क्या कहा कहीं आपने लिख दिया धान करो कल्याण होगा कहीं आपने लिख दिया वर्त करो कल्याण होगा कहीं आपने कह दिया ध्यान करो कल्याण होगा कहीं कहीं कहीं आपने लिख दिया यज्ञ करो कल्याण होगा कहीं युद्ध लिख दिया पर भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र आपने विस्तार से नहीं लिखा इसलिए हे वेधव जी आपका मन असंतुष्ट है तो हे व्यास जी मैं किसी और का नहीं मैं आपको अपना चरित्र सुनाता हूँ कि मैं पिछले जन्म में कौन था मैं दासी पुत्र था अहम पुरातीत भवे भवनमुने दासिय वेदवादी नाम निरुपितो बालकम एवं कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था और मेरी माँ एक वेदवादी ब्राह्मण का पूजन सेवन करती थी सेवा करती थी उनके या और जिन ब्राह्मण देव की मेरी माँ सेवा करती थी वे भी संतों की सेवा करते थे मास हुआ संतों की टोली आ ब्राह्मण देव के यहाँ उस समय वे दे ब्राह्मण देव ने हमारी माँ को संतों की सेवा में लगा दिया हे व्यास जी मैं पाँच साल का बालक था मैं भी अपनी माता के संग संतों की सेवा करता था संत लोग जब भगवान की कथा कहते थे मैं बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करता था संत लोग जब भगवान का कीर्तन करते मैं कीर्तन करता था संत लोग मस्ती में झूमते नाचते तो मैं भी नाचने लग जाता था हे व्यास जी जब संत लोग भोजन करते थे मैं उनके झूठे पत्तल उठाता था एक दिन मैंने संत महाराज से कहा कि प्रभु अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये आपका झूठन खा सकता हूँ तो उस समय संतों ने हमें झूठन खाने की अनुमति दे दी तो मैं बड़े प्रेम से वो झूठन को खा लेता था, था। हे व्यास चातुर्मास ऐसा चला गया पता ना लगा संत जब जाने लगे तो हमने कहा हे संत भगवान हम भी आपके संग चलेंगे उस समय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 रुधुम्ना ये अनिरुद्धाया नमा सं कृष्णा मुझे ये मंत्र दे दिया अब देव ऋषि नारद जी उस मंत्र की खूब माला करे वैराग्य होने लगा कि मैं भी वन में जाऊँगा और मुस्कुराता माताजी का मुख देखते तो ठहर जाते थे देव ऋषि नारद जी कह रहे वेद व्यास जी एक दिन हमारी माँ गौशाला में दूध लेने के लिए गई संध्या वेला हो गई एक सर्प के ऊपर हमारी माँ ने पैर रख दिया और उस सर्प ने हमारी माँ को काट लिया सर्प का का दोष काल तो बड़ा विचित्र है जिस समय आता लेकर चला जाता है काल से कोई बच नहीं सकता हमारी माँ ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया तो पंच भौतिक शरीर किसको कहते हैं ये पंचायती धर्मशाला पांच ज्ञान इंद्रियाँ पांच कर्म इंद्रियाँ पंचमहाभूत पंच धनमात्रा पंच पंच मतलब पाँच पाँच चीज़ों से बना हुआ ये शरीर है ये पंचायती धर्मशाला है ये त्यागना पड़ता है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 पिताम्बर धारी घुंगरा बाल मद, मद मुस्कान से भगवान अपना दर्शन दे रहे थे अब देव नारद जी के सोच रहे थे कि दर्शन बना ही रहे हुआ क्या उस वक्त दर्शन अंतर ध्यान हो गया देव नारद नाराद जी अटपट लगे तो उस समय देव नारद जी को आकाशवाणी सुनाई दी नारद इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं मिल सकता तुम्हारे अंदर कुछ खामियाँ हैं तुम्हें अगले जन्म में मेरा दर्शन मिलेगा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 और तुम्हें दर्शन मुझे मेरा बाद में मिलेगा तो देव नारद जी को पता लगा कि भगवान मुझे अगले जन्म में दर्शन देंगे तो देव नारद जी दिन रात यह चिंता करते थे कि कब मेरा यह शरीर छूटे और कब मैं भगवान को प्राप्त कर लू इस तरह से देव नारद जी कहते हैं व्यास जी समय आने